हम्म <clears throat> देखो सच दे संत ये है। ओ, किसको होता है संस्कार जरूर होता है किसको जिसको देह बुद्धि है उसको होता है उसका होना ही है इसलिए ही विधि को रखा है इस प्रकार मध्य पढ़ो तेन वही अहंकर् अहम् अहम प्रत्यय विषय प्रत्यय सर्वा क्रिया निवर्तं तत्फलच सश्ना तयरण्य पिप्पल स्वादत्ती स्वादत्ती इति नश्नो अचाकशीति मंत्रवर्णांद्रियनो युक्त भोक्तेहुर्मनीषिण अभी तहंकर्ध देखो पीछे जो हो गया मैं संस्कारित होना है मैं ये हूँ वो मैं शुद्ध होना है ऐसा जोल बोल रहा है वो किसको रखकर बोल रहा है मैं शुद्ध होना ऐसा किसको रखकर बोल रहा है है ना अभी अध्यास भाष में जो बोला है उस पूरा पूरा इसको याद करना यहाँ पर इस वाक्य में वो अहंकार के साथ ऐसा रखकर गड़बड़ हो गया है यहां पर देखो अभी बहिष्प्रज्ञ है अंत प्रज्ञ है है इसमें ज्ञातृत्व तो किसका है बोलो प्राग्ञ का है ना भोगतृत्व भी उसका ही है कर्तुर तो भी उसका ही है वो मतलब तो कर्तृत्व तो भोकृत्व तो मतलब वो करने के सामर्थ्य जो है वो उससे ही आ रहा है उससे मतलब आत्मा से आ रहा है उसको छोड़ो अभी इंद्रियों को उससे ही आ रहा है इसलिए वो जानता है मई कर रहा हूँ है ना अभी मैं कुछ नहीं जाना सुषुप्ति में ऐसा जब बोलता है तो क्या है मैं जानने वाला हूँ मतलब मैं ज्ञाता हूँ लेकिन उस समय कुछ नहीं जान पाया क्योंकि बुद्धि उपाधि नहीं थी उस समय बुद्धि उपाधि नहीं बोलेगा बुद्धि नहीं थी इतना ही बोलता है समय है ना इसलिए वो भी जानता है बुद्धि कारण है उसके लिए ज्ञाता वही है उसी प्रकार ओक कर्में है, वो कर्मेन्द्र सब कुछ कारण है लेकिन करता वही है है ना और उसी प्रकार ओ भोगने के लिए मन चाहिए ले भोक्ता वही है मतलब ज्ञात ज्ञान क्रिया हो कर्म हो भोग हो स्वप्न में सुसुप्ति में हो सकता है क्योंकि व्यवहार है लेकिन वो व्यवहार न रह तो, तो, तो है, समझ में आ गया ना आपको इसी के बारे में बोल रहे यहां पर सावधानी से इस वाक्य को देखो ते नहीं वही इसका मतलब क्या है ते नहीं व मतलब के पीछे किसको बोला है देही को बोला है देही मतलब क्या है देह मई हूं देहमु ऐसा जो जान रहे है वो है ना लेकिन के समय देह का संबंध दे ही है इसलिए मैं दे ऐसा नहीं जानता है ऐसा ये तो ठीक है लेकिन कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो जहाँ है वो ही कर्तरा है स्पष्ट हो गया आपको इसलिए ते नहीं वही अहं कर्तरा, वो कौन है अहम प्रत्यय विषय अहम प्रत्य विषय मतलब क्या है उसी के पर आहम प्रत्ये के लिए विषय कौन है मैं हू ऐसा जब बोलता है मैं ये हूँ मैं आदमी हूँ बोलता है मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूं बोलता है शरीर को रखकर ऐसा बोल रहा है लेकिन मैं जब करता भोगता इतना ही रखकर बोलता है तब तो प्राणी को ही बोल रहा है समझ में आ रहा है मा? ना, ना? इसलिए बाद में उठने के बाद क्या बोलता है मैं उस समय कुछ नहीं जानता था न है ना उसी प्रकार विषय बन गया किंच <laughs> के लिए विषय कौन है अभी अहम <laughs> प्रत्येक के लिए विषय कौन है प्राज्ञ है नाग्य विषय बन जाता है विषय बनता है बन जाता है अहम प्रत्ये विषय है न लेकिन विषय भी है विषय विषयी भी है आप जानते हैं ना इसको है ना वो याद दिला रहा हूं आंख भी विषय है बुद्धि भी विषय है भी विषय है लेकिन वहां पर क्या है आंख बुद्धि के लिए विषय बन गया विषय होने पर भी बाद में वो इसमें आते ही बुद्धि भी विषय बन गया लेकिन ये विषय है लेकिन ये विषय तो ही है केवल लेकिन विषयत्व अध्यरोप हुआ है कैसा हुआ है यहाँ पर उठने के बाद बोल रहा है मैं ही अच्छी तरह से सोया बोलता है मैं किसका वो कौन है वो है है ना इसलिए अहम प्रत्यय विषय यही है अहम प्रत्ये विषय ना मतलब क्या है सारे प्रत्यय जो है बुद्धि प्रत्यय को वही है वही है। है, है कि ये जो का तो जो का वचन दिया, तो पीपल खाने वाला वही वो ना? देखो जी वो आगे बढ़ गया थोड़ा पीछे जाओ अभी मैं जो बता रहा हूँ वो समझाया उसको देखो अहम प्रत्यय विषेण प्रत्ययी न बोल रहा है प्रत्ययी ना मतलब क्या है सारे प्रत्ययों का आश्रय देने वाला सारे प्रत्ययों का आश्रय देने वाला कौन है है इसमें प्रत्ययी बोलते हैं विषयी समझेगा ना प्रत्यय को जो पाता है वो प्रत्ययी है इसे प्रत्यय न सर्वा क्रिया वो सारे क्रिया वो ही कर रहा है है ना स्नाती उसका फल भी वो ही भोगता है, है, ना? वो क्या है? देखो नही करता है आत्मा करता भी नहीं भोगता भी नहीं ज्ञाता भी नहीं कुछ भी नहीं है इसलिए इसके बारे में क्या बोल रहे हैं मुंड में तयोर्य पिपलम स्वादत्ती अनष्न्यो अभिचाक है ना नहा पर क्या है दो पक्षी है शरीर के अंदर द्वासा खा जा ऐसा आता है ने क्या है एक है ये पिपरम स्वाद्वत्ति पिप्पल को खा रहा है मतलब कर्म को भोग रहा है पिपरम स्वाद्वत्ति और दूसरा क्या है कुछ नहीं खा रहा है लेकिन उसको देख रहा है एक खाने वालों को देख रहा है समझ गया ना मतलब यहां पर शुद्ध आत्मा और प्रत्युआत्मा के बीच में जो संबंध है उसको बोल रहे हैं इधर स्पष्ट हो गया देखो सिर्फ न ना, ना ना ना ना खुद क्षता है।, है ना फिर तदय में क्या है देखा ऐसा है या नहीं देखा क्या देखा कैसा देखा उसमें उच्च बुद्धि उपकरण देखने के लिए कुछ न कुछ कारण चाहिए ना लेकिन कुछ नहीं ना कैसा किया ऐसा पूछा क्या बोलता है उसका ज्ञान को ही ऐसा बोलता है कैसा बोलता है देखा तो वो बाद में होने वाला कार्य को मन में रखकर बोलता है। कार, है कार रहने पर भी वो अक्षता ही है रहने पर उसका अन्वय होता है क्योंकि हमेशा सब कुछ वो देख रही है क्योंकि वो दृष्टि है।, है देखो जी अवेयरनेस मतलब वो वो भी ठीक नहीं होता क्योंकि बोलता है जिसको अवेयरनेस है उसको ही बोल रहा है ये है वो ठीक पता अंग्रेजी में नहीं मिलता है इसलिए यहां पर शास्त्र क्या बता रहा है दृष्टि बोल रहा है दृष्टि नहीं दृष्टिर दृष्टे विपरलोप अविद्य आपने पढ़ा है ना? ये दृष्टि नुकसान नहीं है हमेशा देख रहा है लेकिन ओ जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके बारे में स्पेशलाइज करके इसको देख रहा है बोलते हैं सबको देख रहा है हमेशा देख रहा है हमें तरक्षता जब बोलता है क्या ईक्षण क्या कर रहा है पूछा ओ यहाँ पर ओ जो बाद में बाद में व्याकृत होना है अभी लेकिन अव्याकृत है।, है ना उसको देख रहा है बोलता है चुका आपको यह, यहाँ भी उसी प्रकार है अभी वो आत्मा और के बारे में संबंध बोलना यहाँ पर उद्देश्य है अभी यहाँ पर ये है इसको स्पेशलाइज करके वो देख रहा है बोलता है ये दो के बीच में बहुत ना हाँ इसलिए है इसी को बोल रहा है इसी को वो है अभिचाकशी थी कौन है शुद्ध आत्मा जो है तुरी आत्मा वो अभिचाकशी थी वो देख रहा है मुझे क्या लगा चल रहा है तो दीजी, दीजी है है फिर ये फिर ये ये दूसरी बार भी आया आया क्यों थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखो इन दोनों में इन दोनों में मतलब दोनों बोलते हैं कौन कौन अभी शुद्ध आत्मा और देही देखे प्राणी के लिए वो ही है अभी देख है मतलब देह मई हूं ऐसा संस्कार जहाँ है वो है है ना अभी अन्य कौन है तयोह मतलब और दूसरा क्या है शुद्धात्मा है तयो हो इन दोनों के बीच में ये क्या है पिपलम स्वाद्वत्ति कर्म को भोग रहा है कौन है प्राज्ञ है प्राज्य है ना आनषन और दूसरा जो है वो नहीं खा रहा है क्या कर रहा है अभी जहा कशी थी देख रहा है इसको बोला अभी देख रहा है इसको बोला जब इसको देख रहा है और कुछ नहीं देख सकता है वो ऐसा नहीं है क्या? देखो अभी मैं आपको देख रहा हूं ऐसा बोलता और कुछ नहीं देख रहा आपको ही देख रहा हूँ इस दृष्टि में ये त्रुटि है महापरात्मा के बारे में देख रहा है बोला तो सब देख रहा है इसको क्यों बोल रहा है पूछा तो ये संबंध यही है इसके बारे बोल रहे इसलिए बोल रहा है इसने है।, थी। है ना इसमें इस मंत्रण में क्या हो गया आपको देही है है ये सब कुछ हो रहा संस्कार होता है उसको कर्ता करता भोगता सब कुछ है क्योंकि उसमें अविद्या है वो देही है देह मई हूं ऐसा जानकर बैठने वाला है लेकिन आत्मा जो है वो परिशुद्ध है हमेशा दृष्टि के बिना और कुछ नहीं है उसमें किसको रहा है मतलब संस्कार किसको हो रहा है वो प्राग्ञ को संस्कार हो रहा है लेकिन उसको नहीं है वो प्राग्ञ को संस्कार हो रहा है मतलब प्रश्न ऐसा जा ज्यादा पूछने से गड़बड़ होता है वो जब बुद्धि है तभी तो बुद्धि संस्कार को होता है।, है ना लेकिन संस्कार किसको होता है संस्कार होता है खुद बुद्धि में लेकिन संस्कार इसी को हराए रहा है क्यों क्यों बोल रहा है क्योंकि अध्यास रखा है इसमें बोल रहा है स्पष्ट हो गया वो उसी प्रकार ओ दूसरे अध्याय में कुछ आता है ये एक बार वो बुद्धि को बोल रहा है वही विज्ञाता विज्ञाता बोल रहा है और बाद में बोलता है जीव को बोल रहा है मतलब प्राग्ञी को बोल रहा है ये विज्ञान वो नहीं है ऐसा बोल रहा है क्या गड़बड़ हो गया उनको क्या गड़बड़ हो गया क्या जी शंकराचार्य में व्याघा दोष है एक बार जीव को बोलता है विज्ञाता ऐसा एक बार बुद्धि को बोल रहा है क्या है या क्या? या ऐसा भटक गया समझ गए ना क्या क्या ये दूसरे सूत्र में भी ऐसा बुद्धि के बारे में बोला है वहां पर जीव के बारे में बोल रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन hey, <laughs> <laughs> देखो जब तक आप शंकराचार्य में कॉन्ट्रडिक्शन देखते रहते हैं तब तक आपको अंदर कुछ नहीं घुसेगा <laughs> ना इसलिए यहां पर क्या है उसकी दृष्टि हमेशा ही इसके बारे में बोल रहा है क्योंकि प्रश्न संदर्भ ऐसा है वो आत्मा और जीव इन दोनों में फर्क है जीव को संस्कार हो रहा है उसको संस्कार ऐसा कुछ नहीं है जिस की बात है। ये सर्वज्ञ ना बाद में अभिशाक बाद में देखो आत्मेन्द्रियमो युक्त भोक्तेम अभी भोक्ता कौन है ऐसा पूछा आत्म इंद्रिया मनोयुक्त आत्मा इंद्रिया मन से युक्त है उसको ही मनीषी लोग ज्ञानी लोग बोलते हैं भोक्ता इति ऐसा है आप अभी पूछते है पराग में कुछ नहीं ना अभी अरे बाप रे ओ मैं ओ आत्मा आत्मा मतलब क्या है शरीर शरीर इंद्रिय मन से अध्यास जो रखा है वो है ठीक हो गया ना ठीक है आत्मा शरीर शरीर।, नहीं। शरीर शरीर आत्मा इंद्रिय मनों से जुड़ा हुआ है आत्मा कैसे हो सकता है आत्मा शरीर के लिए वहां पर क्या है आओ। बुद्धिंत ऐसा है ना पर रथी को आत्मा बोला है आत्मा बाद में वो ये शरीर शरीर को रख कर इसका आत्मा पद का प्रयोग किया है इतिचा। बाद में देखो और फर्क दिखाता है तथा एकष गूढ़ता इति अभी देखो देही जो है एक एक देह में एक एक देही है एक-एक देह में एक एक पर्तिकात्मा, आपके पर्तिकात्मा है, आपके ऐसा है, है लेकिन यहां पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो ये प्रत्येगात्मा अलग नहीं है प्रत्योगत्मा भी एक ही है क्योंकि वो ब्रह्म है इसके बारे में मैं बोला हूँ सिर्फ याद दिला रहा हूँ है ना क्या है देखो प्राग्ञ का और भविष्य प्रज्ञात प्रज्ञ का ज्ञान अलग अलग होता है क्योंकि बुद्धिन्द्र के द्वारा आने वाला है लेकिन प्राग्ञ का अनुभव बिना पूछकर सब लोग जानते हैं इसका मतलब प्राग्ञ का अनुभव एक प्रकार है बिना पूछ के इसलिए सब प्राग्ञ एक ही है है ना लेकिन अविद्या है इसको याद रखो इसलिए एक ही है है सबका फिर ये तो वो देव करता क्या अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो बाद में शास्त्र बोलता है उसका सूचन में हनुमान से दे रहा हूँ सारे शरीरों में रहने वाला देही जो है वो शुद्ध आत्मा एक ही है वो ठीक। इसकी सूचना इधर है लेकिन आप नहीं जानते है लेकिन सूचना कैसे होगी क्योंकि को आप जीवात्मा जो ठीक तो तो है माँ <laughs> लेकिन वहा पर कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं है सच्चाई देखा उसी को, को बोल रहा हूँ क्योंकि द्वारा आध्यारोपित होता है, लेकिन वो शुद्ध ही है लेकिन यहाँ पर कर्तुत को, को को क्यों बोल रहा है? क्योंकि अविद्या नहीं गया है मैं शरीर से उसी को में है लेकिन आप बार-बार का अनुभव जब बोल रहे हैं, इसको क्यों बोल रहा हूँ हाँ मैं आपको वो जब शास्त्र बोलता है सब में एक ही आत्मा ऐसा इसमें विश्वास रखना लोगों को मुश्किल होता है लेकिन एक युक्ति से दिखा सकते हैं मैं समझ भी ना। है सूर्य दृष्टि से वो प्रत्येगा परमात्मा दृष्टि से देखा तो एक है मालूम है आपको भी है ना इसलिए एक और सर्वभूतेश गुढ़ सर्वभूत में वो गुड़ है रहस्य से बैठा है सर्वव्यापी सर्वभूता अंतरात्मा जो है वही है है ना मन मतलब में कर्माध्यक्ष कर्म भूता अधिवास है ना मतलब वो सारे भूतों के अंदर वास करते रहने वाला है सर्वभूता अधिवास ओ मतलब सरभूत रहने के लिए आधार है सरभूत रहने के लिए वही आधार है साक्षी चेता केवलो निर्गुण ऐसा देखा तो प्राग्ञ ही निर्गुण बन गया देखो थोड़ा ओ माथा मार के सोच ऐसा आपको अलग है क्या है आपके अनुभव से देखो क्या मैं केवल निर्गुण नहीं क्या जब को याद करके बोलो मैं निर्गुण है या नहीं मैं देह के संबंध दे से देह से संबंध को रख का मैं निर्गुण नहीं है तो ठीक है लेकिन वहां पर मैं शरीर से अलग हूं वहां पर निर्गुण तो देख रहा है मुझे अनुभव कर आ रहा है और चेता मई हूं साक्षी में हूँ ये भी मैं ये भी है सर्वभूताधिभा है, है। सर्वभूत आधिभाषा मतलब आश्रय देने वाला ऐसा नहीं हो सकता है है ही ना इसलिए वो सारे आत्मा शुद्ध आत्मा का सारे लक्षण यहाँ पर दीख पड़ता है दीख पड़ता है क्यों हम शास्त्र से सुना है इसलिए युक्ति को जोड़ रहे हैं हमें प्राज्ञ का ही अनुभव है आ, लेकिन शास्त्र से सुनने में हम देख रहे हैं ये प्राज्ञ तो वही है, आ, वही है। लेकिन पहले हम अविद्या से उस प्राग्ञ को गैप से समझते हैं आ, और उठने के बाद कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता और कन्फ्यूज हो जाता लेकिन अगर शास्त्र के शास्त्र के कॉन्टेक्ट शास्त्र को बैकग्राउंड में रख के अगर हम उसको समझेंगे तो हमें पता लगता है न इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ वो जब तक वो हरेक शर्ती में जो बोलता है उस वाक्य को आपके अनुभव में लेके आना जितना ज़्यादा ज़्यादा करते हैं उतना पक्का पक्का बैठता है तत्व नहीं तो उधर ये वाक्य है मैं अभी सुन रहा हूँ ऐसा बोला तो ठीक नहीं बैठेगा तो जी हर एक बार अनुभव का आना एक एक बात अनुभव का आना अभी इस प्रकार इसे अनु को आ रहा है या नहीं इसलिए अनुभव का आने से क्या होता है मैं हमेशा उसके ओर नजर रखने के लिए रास्ता बनता है क्या जी धूप ज्यादा हो गया आपको नहीं उसको डालो चाहे तो हा नहीं जी वो पर्याप्त नहीं है जी तो ये ओ, पर्दा है अच्छा हो गया आपका सीट सबसे बहुत अच्छा है ऐसा पीपल और <laughs> इस तो पहले अच्छा होता है दूसरे में कराता है है बैठो ना मेरे निर्गुण चु थी बाद में अभी आत्मा के बारे में बोल रहे हैं कंपेरिजन हो गया वो क्या है सफर्रिय सपर्यागा छुक्रम सफरियत बोलो <laughs> साक्षी साक्षी साक्षी का ये कौन सा साक्षी है साक्षी तो है देखिए एक तो हा ठीक है सा अभी पर ये बड़ा शुद्धात्मा है यहाँ पर सो शुद्धात्मा है पूरा पूरा शुद्धात्मा का वर्णन है श्वेत के का श्वेता शुत्र का शुक्रम बोलो अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम है ना पर्यगात मतलब क्या है ओ, ओ परिमतल सर्वत्र है सब में अगात वो जो रह रहा है प्रवेश कर लिया है सब में जो प्रवेश कर लिया है वो प्रियगात होता है ना वही है पीछे हुआ जो बोला वही है अर्थ <coughs> शुक्रम प्रकाश स्वरूपाला है अकायम शरीर नहीं है औवरणम गाव नहीं है अस्नाविरम ही है, शुद्धम पाप से नहीं मारा हुआ है का लक्षण है बोलो ये तो अनाधेय अतिशयता निशुद्धता तस्मात् तस्मा संस्कार्यो मोक्षत मंत्रो ये शत्रका ईशावास्य का जो बुला अनाधे अतिशयिता नितशुद्धता ब्रह्मण अनाधेता जोड़ने वाला नहीं है इतना ओ कुछा, कुछ कुछ त्रुटि है ऐसा नहीं है इसलिए अतिशय यही उसका विशेष है बाद में नित्य शुद्ध हमेशा शुद्ध है।, है ना ओ उसमें दोष भी नहीं है जब ब्राह्मण दर्श्य था ब्रह्म का इस प्रकार का स्वरूप समझा रहा है यहाँ पर संदर्भ क्या है देखो संदर्भ मत भूल जाओ या, ओ नहीं तो अलग एक सेंटेंस को इंडिपेंडेंट देखते रहे भूल जाता है बाद में यहां पर क्या है ये संस्कार्य नहीं है दिखा रहा। है ना संस्कार कौन सा नहीं है मोक्ष मतलब ब्रह्म मतलब आत्मा शुद्ध आत्मा है ना लेकिन देही जो है मतलब देह में जो अध्यास को रखा है वह संस्कार से पवित्र होता है उसमें समझे नहीं है वो ज्ञाता कर्ता भोक्ता है वो भोक्ता है पिपरम स्वादी ऐसा है लेकिन ये कैसा है पूछा तो अविद्या से ऐसा दिखता है क्योंकि अध्यास से देही बना है लेकिन अध्यास नहीं रही रहा तो वही ब्रह्म है शुद्धात्मा है समझेगा ना है ना उसमें दो मंत्रों को खास तौर से अलग दिखाया, ये तो क्योंकि उसमें में ही है ना? नहीं जी, वहां पर कंपैरिजन है अच्छा, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन पर है Absolutely उसी के बारे में बोल रहा है ना तो है तो तो शुद्ध नहीं रहता अभी नीति शुद्धता से हाँ जी देखो जी संस्कार जब चाहता है तभी शुद्ध नहीं है स्पष्ट हो गया समझे ना इसलिए शुद्ध आत्मा के लक्षण है यहां पर हो गया ब्रह्म दर्शे वो दिखा रहे हैं ये दोनों मंत्र क्या दिखा रहे हैं दोनों मंत्र दिखा रहे हैं कि आत्मा मोक्ष ब्रह्मण ब्रह्म ये सब कुछ पर्याप्त है ये कैसा है वो लेना देना संस्कार करना कुछ भी नहीं है उसमें लेकिन किसको है ये सब कुछ कर जिसको है उसको देही को है वो देही क्या स्वरूप से ही ऐसा है ऐसा नहीं है अध्यास से ऐसा दिख पड़ रहा है इसलिए वो वहां पर ज्ञान क्रिया से शुरू किया है इसको याद रखो इसलिए ज्ञान क्रिया ने सिर्फ समझ रहा उतना ही है सिर्फ समझ रहा लेकिन आप इसके बारे में बहुत विरोध क्यों देखते हैं मालूम है है है वो वो पर समझना का मतलब क्या क्या नहीं जानता जो समझने से मैं जान ले हो जाता है क्या मैं अच्छा बड़ा सेठ ऐसा मैंने बोला तो पैसा आ जाता है ऐसा बात करता है समझ आ गया था आपको पर ये जान ना मतलब क्या है उसको बोल रहा है उसको पहले समझो बाद में प्रश्न पूछेंगे ऐसा नहीं है आक्षेप करने के लिए क्या इतना भी ये पार्लियामेंट है ना कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ कहा तो जोर हो जाता है ये पार्लियामेंट ऐसा नहीं है यहाँ पर जब डिस्कशन होता है पार्लियामेंट जैसा नहीं है और सब कुछ समझ कर बात करना है ना बोलो अतो अोक्ष क्रिया्रवेश नक्य दर्शन तस्मा ज्ञान में मुक्ति क्रियाय गाप्रवेश नो पपद्यते अतः इतना बोल दिया ना अतः इसलिए अन्य मोक्षम प्रति प्रवेश द्वारम मोक्षम प्रति मोक्ष के लिए अन्यत क्रिया अनुप्रवेश द्वार और कुछ क्रिया उसमें प्रवेश करने के लिए द्वार ओ कोई नहीं दिखा सकता ओ, ओ क्रिया प्रवेश करता है या नहीं है ऐसा नहीं है नहीं। ओ प्रवेश करने के लिए द्वार ही नहीं है इसमें <laughs> <आद्णा में>। <laughs> क्या, <laughs> क्या <वाद है? laughs> इसीलिए सब कहते हैं का फिजिक्स है वहां पर ये पद में ये पद में कितना चमत्कार रखा है देखो वहां पर क्रिया नहीं है छोड़ो जी क्रिया आपको घुसाने की रही द्वार ही वो वो तो वो वो वो नहीं लोग वो की की बात, नहीं इतना इन लैंग्वेज तो कोई नहीं प्रसिशन मतलब इज़ जस्ट द फाइनेस्ट सर्जरी ब्रेन सर्जरी थोड़ा इधर उधर थो या कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा नहीं होना ऐसा है इसलिए क्रिया अनुप्रवेश द्वारा कोई भी उसको नहीं दिखा सकता है तो को देखो पूरा है ना? नो से क्या रहा है तत्व को विस्तार है समझना मुश्किल नहीं है लेकिन कनेक्शन हमेशा याद रखो तत्व तो में क्या हो रहा है ब्रह्मा और भावा यही सारे उपनिषदों में हरेक उपनिषद में हरेक वाक्यों में, हरे में, हरे में, हरे में और हरेक वाक्यों के पद में समन्वय हो रहा है समझे ना वो वह क्या पूछता है देखो जी सर ब्रह्म है सा है है है बोलने से कुछ नहीं होता है जी क्या हो जाता इसलिए कुछ कुछ रहा कर्म को किसी न किसी पर कम से कम उपासना को कर्म को ही रखा तो बहुत अच्छा है लेकिन आप बिल्कुल बाहर कर दिया कम से कम उपासना को रास्ता दिखा हम भी ब्रह्म ज्ञान में हाँ हम भी थोड़ा वी कैन आल्सो मेक अ अ टेक है ना इसके लिए चाहिए इसलिए यहाँ पर क्या है देखो वहां पर समझना ये की है है ना क्रिया हो उपासना भी ना हो सकता है स्पष्ट हो गया ना देखो आप जितना भी तर्क को सुनो इसके बारे में लेकिन बैठने के लिए इसको याद रखो हमेशा <coughs> क्या याद रखा है ब्रह्मात्म भाव आना है जी ब्रह्मात्म भाव ही अवगति है है ना ब्रह्मात्म भाव अगर अवगति के लिए प्रमाण चाहिए ये प्रमाण क्या है मतलब बुद्धि से मैं देखो जी मैं कुर्सी मैं, मैं जानता हूं ना क्या कैसा जानते है, क्या है प्रमाण मैं देखा बोलता है नहीं उसी प्रकार मैं ब्रह्म को जानना है तो प्रमाण के द्वारा ही जानना है प्रमाण क्या है मैं बुद्धि से उसको देखना बुद्धि को नहीं देख सकता क्योंकि उसको भी का आकार नहीं है ऐसा बोला ले उसका आकार नहीं है तो भी बुद्धि से ही देखना इसका मतलब क्या है आप ओ पाणी को ठीक नहीं कर सकता है कंप्यूटर को ठीक करना वो रहा उसी प्रकार इधर ओ देख नहीं सकता है तो बुद्धि को ठीक करो बुद्धि को ठीक करो क्या करना ऐसा संस्कार वगैरह जो कुछ करना है वो सब कुछ करना है क्या करो करके बुद्धि को ये एकदम स्वच्छ अत्यंत निर्मलत्व अति स्वच्छत्व अति ना उसी प्रकार इतना शुद्ध हो गया ऐसा चमकता है ब्रह्म दर्शन होता है है ना ब्रह्म दर्शन होते मतलब क्या बुद्धि बुद्धि सा नहीं बुद्धि जैसा नहीं रहता ग्वालियर में मैं बोला हूँ याद देखो वो आ, आत्माकार ले लेता है याद है ना आत्माकार ले लेता है जब आत्माकार को ले लिया मुझे कौने? मुझे कौन है मतलब बुद्धि में जो बैठा है वो मैं मुझे प्रमाण मिल गया समझ पा रहे मैं कौन है अध्यास रखने वाला बुद्धि में मुझे प्रमाण मिल गया क्योंकि मैं देखा जी देखो गया नहीं देखा अभी क्या है जानना है जानना ही अवगति है अभी जानना है ज्ञान के बाद प्रमाण के बाद जानना जो है अवगति और अवगति क्या है ही अवगति है ब्रह्मात्मिक अवगति में कुछ क्रिया नहीं है स्पष्ट हो गया आपको किसी प्रकार से क्रिया नहीं लेकर आओ उपासना भी मत लेके आओ कुछ भी नहीं है उसमें क्योंकि उपासना हो कर्म हो वहां पर द्वैत ही है मैं कहा जा रहा हूँ अद्वैत को जा रहा हूं एक तत्व को जा रहा हूँ ज्ञान क्रिया भी नहीं है राज्य में ज्ञान क्रिया नहीं है इसलिए हम कह सकते है ही ज्ञान क्रिया नहीं है उसमें क्या अज्ञान ज्ञान के अज्ञान प्रमाण आने के बाद क्रिया नहीं है प्रमाण आने के लिए कुछ ना कुछ करो सॉरी मैंने ये फर्स्ट लाइन है इसमें नोट कि वेरी रेलेवेंट दिस एक्सप्रेशन ये प्राण के जब हम बोल रहे हैं हम गुत्थी तक सारा उपाधि को निकाल देंगे प्राण में सब लेकिन वहां एक प्राण का उपाधि है आज तो ये प्राण प्राण का उपाधि है, है? है। इसका क्या रोल मतलब व्हाट व्हाट इज़, हाउ द लेवर सुनो, सुनो। यहां पर से कुछ भी नहीं सिर्फ परा प्रकृति इसलिए बोलता है श्रेष्ठ है क्या क्या है वो ज्ञाता कर्ता, भोक्ता होने के लिए वो क्रिया चाहता है वो क्रिया वो बना रखने के लिए उसका आधार रूप से प्राण चाहिए समझ गया ना इसलिए शरीर में इंद्रियों में अंतकरण में कर्म इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियों में अंतकरण में वो काम करने के लिए सामर्थ्य जो है वो प्राण से आता है समझ गया इसलिए प्राण इस प्रकार से कारण है लेकिन डायरेक्टली उसके ज्ञान से कुछ भी संबंध नहीं है ज्ञान से कुछ समझ नहीं है प्राण में अविद्या नहीं है इंद्रियों में अविद्या है। है? में है? है, ना बुद्धि में ही अध्यास भी उधरी है।, है ना इसलिए प्राण का पात्र क्या है कुछ नहीं है वो भोगने के लिए हो न तो भोग को छोड़ने के लिए हो शरीर तो चाहिए ना ओ शरीर को आप जब तक मोक्ष को नहीं पाते हैं, जब तक आत्म तत्व को नहीं समझते हैं, तब तक आपको रक्षा करते रहना भगवान आपको छात्र देते रहना इसलिए प्राण को रखा है। तो आप जो प्रवृत्ति और सामर्थ्य कहते हैं, तो वहां आती इसका मतलब सामर्थ्य का वेहीकल प्राण।, प्राण क्योंकि इसको प्राण में सब सामर्थ्य आ गया माँ ज्ञान ज्ञान क्रिया क्रिया का सामर्थ्य सामर्थ्य, आ गया, वो कर्म करने के लिए इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सब कुछ उसमें प्राण नहीं। स्वामी का में क्या है एक मिनट उसका स्टेटस क्या है आप नहीं जानते क्या शरीर को पा रहा है तो पालन कर रहा है तो और क्या है शरीर आप बोलो आपसे आप कुछ संबंध है प्राण जिसे कुछ संबंध है क्या नहीं नहीं है शरीर की रक्षा कर रहा है कि आप जब उठते हो प्राण से संबंधित ऐसा बोल सकते है प्राण में अभ्यास कर सकते है ठीक है लेकिन जैसा इंद्रिया नहीं है शरीर नहीं है उसी प्रकार आप प्राण से भी आपको संबंध नहीं है ज़ागी। ज़ागी प्राण को नहीं जाने देना करके ये तो होता है क्या नहीं समझ में आ रहा नहीं समझ में प्राण को प्राण ना जाए करके तो वो कह रहे जीवात्मा होल्ड करता है प्राण को मैं कह रही हूँ प्राण भी बुद्धि में ही रहती है नहीं नहीं तो प्राण कुछ भी करता वो एक आ, आगा। आगा। आगा। सामर्थे सामर्थे वो एक कैरियर कैरियर है है है जैसे हम ऐसे सामर्थ्य सामर्थ्य लेकिन को मेंटेन मेंटेन करके करके रखना है, करके ये मेरे में फीलिंग तो होता आई शुड ऐसा नहीं है प्राण को रखना मतलब क्या है हमेशा रहना करता भोक्ता व्यवहार करते रहना अध्यास शरीर की रक्षा करना चाहते फोकस इज़ नॉट द चाहता हूँ प्राण करने पर भी वो ही है। अभी इसलिए भगवान कहाँ तक रखा है देखो शरीर मचाता है स्थूल शरीर लेकिन सूक्ष्म शरीर और प्राण जो है हमेशा इसको जिंदा रखा है सूक्ष्म शरीर को जब तक आप मोक्ष नहीं लेते तब तक रखा है उसकी कृपा देखो उसकी करुणा देखो वही हमारा शरीर को पकड़े-पकड़े बैठा है हाँ। किस दिन मेरे को इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और फिर फिर एक एक बार बार टेक ऐसा हो तो भी है मुझे उसमें समझे नहीं है अब पूरे शरीर तक तो इसलिए ये, ये, ये क्यों रखा है वो क्यों जिंदा रखा है उसको बना रखा है वो जब तक मोक्ष नहीं लेता है तब तक रखना ही है जब मोक्ष होता है ये प्राण वो मुक्त पुरुष का प्राण सब कुछ एक हो जाता है मतलब भूतों में में एक हो हो जाता जाता है प्राण तो प्राण क्या वायु कि ब्रह्म नहीं ओ ही पंचभूत प्राण मतलब प्राण के बारे में बोलना तो थोड़ा मुश्किल होता है प्राण प्राण इसको बोलो वो पंच प्राण जो है वो वायु को आधार रखकर हो रहा है उसको ले लो उसको लेकर बोला तो वायु शक्ति है और वो, वो जो उसमें कि में आओ, ओ, को वहां है, है।, है। ओ, ये इधर खत्म हो सकता है। लेकिन और किसी को काम करना है है ना तस्मात ज्ञान में मुक्त क्रिया या गंध तस्मा ज्ञानमेक ज्ञान को छोड़कर ज्ञान के बिना है ना नो क्रिया गैप क्रिया गंधमात्र, गंधमात्र प्रश्न नहीं कर सकता ज्ञान ही ज्ञान है ज्ञान को छोड़कर कुछ है ही नहीं देखो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो बोलता है थोड़ा तमाशा देखो इधर ये सत्यम और अनंतम जो है वो रिलेटिव टू तो असत्यम एंड परिच्छिम बोलता है समझ आए ना आपको समझ आ रहा है? सत्यम बोला असत्य नहीं है बोलने के लिए बोला अनंत तो बोल देखा तो जड़ नहीं है बोलने के लिए तो बोला है तो ठीक है लेकिन वो ज्ञान हो ये मतलब ये, ये क्या है ये अनुभव है ये एकदम अनुभव में बैठने वाला ये एकदम स्वरूप लक्षण है ये भी स्वरूप लक्षण ही है लेकिन वहां पर रिलेटिव टू सम बोला है एक ज्ञान एकदम अनुभव होने वाला वहां पर कुछ भी नहीं है ऐसा समझ में आता है गंधस्यावेश गंधस्यापी नोप नो पद्य समझा अभी आज आज सत्रह है ना अठारह कल नहीं है उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस को भी जरूर हो जाता है है ठीक यहाँ पर रुके कल नहीं, कल नहीं है कल नहीं कल है सब लोग उधर आना है सब लोग उधर आना है थोड़ा जल्दी आना है साढ़े लोगों को उधर रहना है, है?